श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सतहत्तर नौ मार्च अट्ठारह रविवार ९ मार्च अट्ठारह सौ चौरासी ईस्वी श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में मणिलाल मल्लिक शीति के महेंद्र कविराज बलराम मास्टर भवनाथ राखाल लाटू अधर महिमाचरण हरीश किशोरी शिवचंद्र आदि अनेक भक्तों के साथ बैठे हैं अभी तक गिरीश काली सुबोध आदि नहीं आए हैं शरद एवं शशि ने केवल एक दो बार ही दर्शन किया है पूर्ण छोटे नरेन आदि ने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है श्री कृष्ण के हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है रेलिंग के किनारे गिरकर हाथ टूट गया है उस समय भाव में विभोर हो गए थे हाल ही में हाथ टूटा है निरंतर पीड़ा बनी रहती है परंतु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधि मग्न रहते हैं और भक्तों के साथ गंभीर तत्वों की बातें करते हैं एक दिन कष्ट से रो रहे हैं उसी समय समाधि मग्न हो गए समाधि भंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था हे दीनानाथ मेरा साधन भजन कुछ भी नहीं है पर मुझे दर्शन देना होगा उसी दिन रात को फिर महिमाचरण अधर मास्टर आदि बैठे हैं श्री राम कृष्ण महिमाचरण के प्रति एक प्रकार है अहेतुकी भक्ति इसे यदि प्राप्त कर सको फिर अधर से कह रहे हैं इस हाथ पर जरा हाथ फेर सकते हो मणिलाल मल्लिक तथा भवनाथ प्रदर्शनी की बातें कर रहे हैं जो अट्ठारह सौ तिरासी चौरासी ईस्वी में एशियाटिक म्यूजियम के पास हुई थी वे कह रहे हैं कितने राजाओं ने मूल्यवान चीज़ें भेजी है सोने के पलंग आदि देखने योग्य चीज़ें हैं श्री कृष्ण तथा धन ऐश्वर्य योगी का चित्र श्री कृष्ण भक्तों के प्रति हंसते हुए हाँ वहाँ जाने पर एक लाभ अवश्य होता है ये सब सोने की चीज़ें राजा महाराजाओं की चीज़ें देखकर कर बिल्कुल छुद्र सी मालूम होती है यह भी बड़ा लाभ है जब मैं कलकत्ता आता था तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखाता था कहता था मामा जी वह देखो गवर्नर साहब का मकान बड़े बड़े खम्भे माँ ने दिखा दिया कुछ मिट्टी की बनी ईटें एक के ऊपर दूसरी रखकर सजाई हुई है भगवान और उनका ऐश्वर्य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 वे भगवान कितने बड़े हैं जिन्होंने बिजली की बत्ती बनाई है श्री राम कृष्ण मणिलाल के प्रति एक और मत है वे ही ये सब कुछ बने हुए हैं फिर जो कह रहा है वह भी वे ही ही हैं ईश्वर माया जीव जगत म्यूजियम की चर्चा चली श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति मैं एक बार म्यूजियम में गया था वहां मुझे फासिल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 और दूसरा चित्र योगी गांजा की चीलम मुँह में लगा कर पी रहा है और उसमें से एका एक आग जल उठती है इन सब चित्रों से काफ़ी उद्दीपना होती है जिस प्रकार मिट्टी का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है